संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अनुसन व्रत का महात्मा युधिष्ठिर ने कहा पितामह आपने अनेक प्रकार के दान शांति सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया अब यह बताइए कि तपोबल से बढ़कर कौन सा बल है तपस्या से भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिए विष्णुजी ने कहा युधिष्ठिर मनुष्य जितना तप करता है उसी के अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं अतः तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है किंतु मेरी राय में सब प्रकार की तपस्याओं से अनशन व्रत की ही श्रेष्ठ है अनशन से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है इस विषय में भगीरथ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताओं के लोक का उल्लंघन करके ऋषियों को प्राप्त होने वाले ब्रह्म में जा पहुंचे उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा भगीरथ इस लोक में आना तो बहुत ही कठिन है तुम कैसे आ पहुंचे मनुष्य देवता और गंधर्व भी बिना तपस्या किए जहाँ नहीं आ सकते फिर तुम्हारा आना किस प्रकार संभव हुआ भगीरथ ने कहा भगवान मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मणों को दान किया करता था किंतु उसके फल से मेरा यहाँ आना नहीं संभव हुआ है मैंने एक रात में और पांच रात में समाप्त होने वाले यज्ञ दस दस बार किए हैं ग्यारह रात्रियों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का ग्यारह बार अनुष्ठान किया है तथा सौ बार ज्योतिषोम यज्ञ से देवताओं का यजन किया है किंतु इन यज्ञों के कारण भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ सौ वर्षों तक निरंतर गंगा जी के तट पर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वहाँ हजारों कच्चरियों तथा कन्याओं का दान किया उस पुण्य के प्रभाव से भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ पुष्कर तीर्थ में एक लाख बार जो ब्राह्मणों को एक लाख घोड़े दो लाख गौवें तथा सोने के चंद्रहार और जाम्बू नदी के गहनों से विभूषित हुई साठ हजार सुंदरी कन्याएं दान की थी वह पुण्य भी मुझे इस लोक में दे आने का कारण नहीं है गौसव नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें दूध देने वाली दस अरब गओं का दान किया है उस समय एक एक ब्राह्मण को दस दस गायें मिली थी प्रत्येक गाय के साथ उसी के समान रंग वाले बछड़े और सुवर्ण में दुग्ध पात्र भी दिए गए थे परंतु उस यज्ञ ने भी मुझे यहां तक नहीं पहुँचाया है अनेकों बार सोम यज्ञ की दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ब्राह्मण को मैंने पहले बारह की ब्याही हुई बार की ब्याह हुई दूध दे वाली दस दस गौवें और रोहिणी जाति की सौ सौ गौवें की है तथा इसके अतिरिक्त भी दस दस बार लाखों दुधार गाय प्रदान की है किंतु इस पुण्य से भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ बाल्हिक देश में उत्पन्न हुए श्वेत रंग के एक लाख घोड़ों को सोने की मालाओं से सजाकर ब्राह्मणों को दान किया किंतु वह पुण्य भी मुझे यहाँ तक न ला सका एक एक-एक यज्ञ में अठारह अट्ठारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बांटी पर उसके पुण्य से भी यहाँ न आ सका फिर स्वर्णहार से विभूषित हरे रंग वाले सत्रह करोड़ श्याम कर्ण घोड़े हरिश के समान दांतों वाले स्वर्ण माला मंडित एवं विशाल शरीर वाले सत्रह हजार हाथी तथा सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित स्वर्ण में उपकरणों से युक्त और सजे सजाए घोड़े जुटे हुए सत्रह हजार रथ दान किए इनके अतिरिक्त भी जो जो वस्तुएं वेदों में दक्षिणा के अंग रूप से बताई गई है उन सब को मैंने यज्ञों का अनुष्ठान करके दान किया था। यज्ञ और पराक्रम में में जो इंद्र के के समान प्रभावशाली थे, थे, जिनके कंठ में के हार पा रहे थे। ऐसे हजारों राजाओं को युद्ध में जीत कर मैंने ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिया अर्थात ब्राह्मणों के कहने से विजित राजाओं को बंधन से मुक्त कर दिया संसार के समस्त राजाओं को परास्त कर धनिक धन खर्च करके आठ बार राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया किंतु ये कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्म लोक तक पहुंचाने में समर्थ न हो सके मेरी दक्षिणा से गंगा जी का संपूर्ण स्रोत आच्छादित हो गया था परंतु उसके कारण भी मैं इस लोक में न आ सका उस यज्ञ में मैंने प्रत्येक ब्राह्मण को तीन तीन बार सोने के अलंकारों से विभूषित दो घोड़े और एक एक सौ अच्छे अच्छे गांव दिए थे हा, मिताहारी मौन और शांत भाव से रहकर मैंने हिमालय पर्वत पर बहुत काल तक तपस्या की थी जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी की दूसरी धारा को अपने मस्तक पर धारण किया किंतु वह तपस्या भी मुझे यहाँ लाने में कारण नहीं है मैंने अनेकों बार सम्या खेम यो याग अर्थात यज्ञकर्ता पुरुष सम्या नामक एक काठ का डंडा खूब जोर लगाकर फेंकता है वह जितनी दूर पर जाकर गिरता है उतने दूर में यज्ञ की वेदी बनाई जाती है। उस वेदी पर जो यज्ञ यज्ञ किया जाता है, उसे अथवा कहते हैं दस हजार साध यागों का अनुष्ठान किया कई बार तेरह और बारह दिनों में समाप्त होने वाले याग और पुंडरीक नामक यज्ञ पूर्ण किए परंतु उनके फलों में भी यहां तक आने में सफल न हो सका इतना ही नहीं मैंने सफेद रंग के आठ हजार बैल भी ब्राह्मणों का अनुष्ठान करके उनमें सोने और रत्नों की ढेरी रत्न में पर्वत धन धान्य से संपन्न हजारों गांव और एक बार की व्याही ब्यायी हुई सहस्त्रों गौवें ब्राह्मणों को दान की किन्तु उनके पुण्य से मैं यहाँ नहीं आया हूँ मेरा द्वारा एक बार एका दशाह और दो बार द्वादशाह लंबा चौड़ा एक वन जिसके प्रत्येक वृक्ष में सोने और रत्न जड़े हुए थे मैंने दान किया है किन्तु उसका फल भी मुझे यहाँ तक लाने में समर्थ नहीं हुआ है मैं तीस वर्षो तक क्रोध रहित होकर तुरायण नामक दुष्कर व्रत का पालन करता रहा जिसमें प्रतिदिन ९०० सौ गाय ब्राह्मणों को दान देता था इनके अतिरिक्त रोहिणी अर्थात कपिला जाति की बहुत सी दुधार गांवें तथा बहुतेरे बैल भी दान किया करता था पर इन सब दानों के फल से इस लोक में नहीं आया हूँ मैंने तीस बार अग्नि चयन बार सरोमेध और एक बार विश्वजीत यज्ञ किए हैं किंतु उनके फल से भी यहाँ नहीं आ सका हूँ सरयू बहुदा गंगा और नमिशान तीर्थ में जाकर मैंने दस लाख गोदान किए हैं परंतु उनके फल भी मुझे यहाँ तक न ला सके। सकेशन व्रत के प्रभाव से मुझे इस दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई है पहले इंद्र ने स्वयं अनसन व्रत का अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था उसके बाद शुक्राचार्य ने तपस्या के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया फिर उन्ही के तेज से उस व्रत का महात्मा सब पर प्रकट हुआ मैंने भी अंत में उसी व्रत का साधन आरंभ किया जब उसकी पूर्ति हुई इस प्रकार मेरे अनस व्रत से संतुष्ट हुए उन हजारों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे इस दुर्लभ लोक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसमें आप कोई अन्यथा विचार न करे मैंने अपनी इच्छा के अनुसार विधि पूर्वक अनुसन व्रत का पालन किया है इस समय आपने पूछा है, इसलिए अब आप मुझ पर प्रसन्न होते हैं युधिष्ठिर राजा भगीरथ ने जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी ने उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया इसलिए तुम भी सदा अनुसन्न व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों की पूजा करो क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इहलोक और प्रलोक में सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं